मंत्र पाठ। ओम भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मा वह शांति ही, शांति ही, शांति हा जी कुछ पूछना है रहता है। जी तो इसका ज्ञान कहाँ रहता है नहीं सुख दुख कहाँ रहते हैं अलग बात है ज्ञान कहाँ रहता है अलग बात है आत्मा में रहता है? मन में भी रहता है आत्मा में भी रहता है हम जी वस्तु में तो रहता जैसे जो हमको सुख मिल रहा है संसार का वो किस द्रव्य से मिल रहा है मतलब आपको बताना होगा ना सुख आपको मिल रहा है तो किस द्रव्य से मिल रहा है परमात्मा से सुख मिल रहा है या जड़ पदार्थों से सुख मिल रहा है या मुझ आत्मा से ही सुख मिल रहा है वो सुख आया कहां से आज जो मेरे को सुख मिल रहा है वो सुख किसका गुण है मुझ आत्मा का जड़ पदार्थ का या ईश्वर का अगर मुझ आत्मा का ही है तो फिर मेरे को बाहर सुख लेने का कोई प्रयास करना नहीं चाहिए सुख तो मुझ में ही है फिर बाहर से मैं क्यों प्रयास करता हूं सुख लेने का बाहर से प्रयास करता हूं इसका मतलब मुझमें सुख नहीं है इसलिए मैं बाहर से सुख लेता हूं और कहा से ले सकता हूं या तो ईश्वर से ले सकता हूं या जड़ पदार्थ से ले सकता हूं तो ये जो संसार के रूप रस गंगादी का जो सुख है वो जड़ पदार्थों में ऐसे ही उससे संबंधित जो ज्ञान है जान उत्पन्न होता है इससे सुख उत्पन्न होता है जड़ द्रव्य से ऐसे ही जड़ द्रव्य से ज्ञान भी उत्पन्न होता है और उस ज्ञान का कारण जड़ पदार्थ है उस सुख का कारण जड़ पदार्थ है उस दुख का कारण जड़ पदार्थ है उत्पन्न हो रही है? उत्पन्न होने के बाद तो तो से पहले तो मतलब तो पहले। <सथ> पहले। वो कहीं से आएगा नहीं है तो कहीं से तो उत्पन्न हो गए ना गड़ा उत्पन्न हुआ से उत्पन्न हुआ क्या उत्तर देंगे आप घड़ा पहले आप इसको सांख्या और शीशी को मिक्स नहीं कर सकते कि वो अव्यक्त रूप में कह रहे हैं वैशेषिक है ये गुण और गुण को सेपरेट करता है मैं वैशेषिक की सामर्थ्य है घड़ा उत्पन्न होने की और जब उसकी सामर्थ्य से मिट्टी बनता है सामर्थ्य से घड़ा बनता है तो घड़ा अव्यक्त रूप में है अगर सांख्य दृष्टि से भी देखे आप सांख्य को तो मत मिलाइए कोई बात नहीं है वैशेषिक दृष्टि से घड़ा जो उत्पन्न हुआ है किस कारण से उत्पन्न हुआ है क्या उत्तर देंगे आप मिट्टी ठीक है मिट्टी से उत्पन्न हुआ है ना चलिए मिट्टी से, से उत्पन्न हुआ ऐसे सुख किससे उत्पन्न हुआ सुख उत्पन्न हुआ क्योंकि वो आत्मा का बुन है लेकिन हम उसको जड़ का गुण नहीं मान सकते क्यूँ क्यूकी आपका वो सूत्र जो भी है उसको छोड़ दीजिए पहले आप अपनी बात करिएगा सुख दुख ज्ञान है चेतन के बुन जड़ के आ से आपको सुख हो रहा है मेरे को दुख हो रहा है अगर इस सुख इसका तो इससे आपको भी है तो सुखोगा, आप दुख उत्पन्न करेंगे ना क्यूँ कर रहे क्यूँकी आपकी आत्मा उत्पन्न कर रही है हम कब कह रहे हैं मेज उत्पन्न करके दे रहा है फिर वही बात है हमने कब कहा मेज उत्पन्न करके दे रहा है आपको उत्पन्न करने वाला मैं हूं निमित्त तो मैं हूं उत्पन्न करने वाला हूं ऐसा है इधर उधर मत जाइएगा इधर उधर मत जाइए उत्पन्न होता है ठीक है ना उस उत्पन्न होने वाला जो कार्य है वो उसका कारण कहीं तो होगा जैसे घड़ा घड़ा कार्य है ना उसका कारण कोई तो होगा घड़े को उत्पन्न करने वाला मैं कुमार हूं ठीक है ना पर कहा से उत्पन्न किया घड़े को मिट्टी से उत्पन्न किया ठीक है ये बात हो रही है मिट्टी मिट्टी से उत्पन्न किया क्योंकि उसकी कैसे रख लेगा आपके कहने से क्या सिद्ध होगा प्रमाण आपने नया दर्शन नहीं पढ़ा नया दर्शन में नहीं लिखा है मन में पहले देखिए मन में क्या क्या रहते हैं वह लिखा है प्रत्यक्ष अनुमान ज्ञान स्मृति ये सब मन में रहते हैं हाँ क्या बोल रहे हैं आप देख इधर उधर मत जाइए इधर उधर मत जाइएगा वहां ज्ञान मन में रहता है लिखा है नहीं लिखा है नया निकाल करके देखो ज्ञान की जब परीक्षा की है हाँ तो जहाँ भी है देख लेना आप पर लिखा हुआ है लंबी चोड़ी, एक पंक्ति भूमिका के रूप में में है कि मन में क्या रहता तो वहाँ लिखा है प्रत्यक्ष अनुमान आगम स्मृति हाँ, ये ऊहा ये सब कुछ मन में रहते हैं वो लिखा हुआ है तो वो मन में लिखा है तो उसके आप ये मैंने कब कहा सारे रहते हैं तो? तो है ना अभी भी, भी कह रहा हूं मैं सर जी अगर सूर्य में उष्णता है तो वो सभी को उष्णता लगती है अगर उसमें ठंडा कोई तो सभी को तो ठंडा लगेगी बात वो सिद्ध होती है जो सभी के सार्वभौमिक होती है ये थोड़ी सूर्य ऐसी मान लूंगे मैं क्यों मानूंगा जब उसमें ठंड नहीं है तो, आ, तो फिर आपको टेबल ऐसी सुख हो रहा है मेरे को टेबल ऐसी दुख हो रहा इसका मतलब क्या है इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं इसमें ना सुख है ना दुख है अच्छा किसमें है सुख दुख आत्मा का गुण है हम अपनी सिद्ध करिए आत्मा के गुण है कहां पद काय लिखा है सूत्र कह रहा कहा है कहां रहा है <laughs> कहां? जो है कह रहा बोलो कहा, भी नहीं कहा, भी नहीं कहा रहा। कौन का सा पृष्ठ संख्या बताइए पृष्ठ संख्या चार में क्या कहा, उसने कहा कि ये जो है ये पहले ये तो बताइए सूत्र छ में क्या बोला संख्या तो संख्या आत्मा को गुण हो गया जी पहले पहले आप पृष्ठ संख्या चार में कहाँ पढ़ रहे हैं आप गुण वाला सूत्र है बुद्धिया का मतलब ज्ञान है तो वो आत्मा का गुण हुआ कि कहाँ आप अपने ढंग से कुछ भी बोल रहे हैं जो गुण है उस नीचे एक दो तीन चार पाँच छह सात तो अनेक विधानी ज्ञानानी प्रत्यक्ष अनुमान अनुमानानी शब्दानी तो बुद्धि का मतलब ज्ञान है तो ज्ञान ही जो गुण है ये आत्मा आप कर कह रहे थे आपके तक लिंग बन जाती है बिल्कुल लिंग लिंग लिंग। मतलब पहले आप शांति से बात करो गुण और गुण क्यों हो सकते जी जो नहीं गुण भी गुणों को भी लिंग कह सकते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है मतलब उस पहले पहले सुनो सुनो जल्दी मत करो शीघ्रता मत करो आप अपनी जो बुद्धि में जो बिठा के रखे हैं उसको देखते हुए मत बोलिएगा सामने वाला क्या कहना चाहते उसको बात, उसको समझ लीजिएगा गुण जो है किसी को पहचानने के चिन्ह हो सकते हैं ठीक है ना उसके और दूसरे चिन्ह भी उसके पहचान के चिन्ह हो सकते हैं यानी इच्छा जैसे इच्छा है द्वेष है प्रयत्न है ये गुण भी है और ये गुण किसी को पहचानने के चिन्ह भी हो सकते हैं लिंग भी हो सकते हैं ठीक है, है ना अच्छा दूसरे पदार्थों के गुण भी दूसरे को समझाने समझाने के लिए गुण भी हो सकते हैं मतलब लिंग भी हो सकते हैं उस व्च्च्र? वस्तु के अपने गुण भी लिंग हो सकते हैं और दूसरे वस्तु के गुण भी दूसरे वस्तु के लिंग हो सकते हैं जैसे इस वस्त्र ये वस्त्र जो है ना इस वस्त्र का रूप जो है ये इसका गुण है ठीक है और ये इसका गुण मेरे को पहचानने में भी लिंग बन सकता है न? तो मेरे को पहचानने में लिंग बन सकता इससे इससे ये थोड़ा कहेंगे ये रूप गुण जो है मेरा गुण तो है ना तो अपन तो क्या प्रत्यय प्रत्यक्ष प्रत्यय कहाँ लिखा है जी मानता हूँ एक प्रमाण क्या इसी सूत्र के भाष्य में लिखे नीचे दूसरी पंक्ति किसी इसी सूत्र द्वेशान अमूर्त द्रव्यो के गुण तो है आ, ठीक है तो ये मूर्त द्रव्यो के गुण ये तो नहीं हो सकते थे क्या सुख दुख जान ये तो मूर्त द्रव्य है यानी सुख दुख भी नहीं है मूर्त द्रव्यों के यही कह अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि सुख दुख आत्मा के गुण हैं ठीक है ठीके? तो आत्मा प्राप्त करता है तो तब आत्मा के गुण हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है हम कब मना कर रहे हैं आत्मा के गुण नहीं है नैमित्त गुण हैं ठीक है इससे आप सिद्ध ये थोड़ा करेंगे ये स्वाभाविक गुण ही है गुण है तो गुण हम भी स्वीकार कर रहे हैं हम, हमने हमने कभी मना किया कि सुख दुख आत्मा के गुण नहीं है वो इसलिए कहा है वो स्वाभाविक गुण नहीं है ये ये कहा है और आपने ये भी बोला कि जो लिंग है वो जरूरी नहीं है वो उसके गुण ही हो वो।, वो, वो कोई लिंग जो है वो उस वस्तु के अपने स्वाभाविक गुण हो ये कोई जरूरी नहीं है जैसे आपने हाँ जी जैसे उन्मेष निमेष है इसी दर्शन में बताया है आत्मा को पहचानने के बहुत सारे लिंग है उसमें उन्मेष निमेष रूपी लिंग बताया है। वो कोई जरूरी नहीं वो आत्मा के गुण है वो तो क्रियाएं क्रिया से भी किसी द्रव्य को पहचाना जाता है पहचान करने के जो चिन्ह होते हैं उसको लिंग कहते हैं वो लिंग गुण भी हो सकते हैं और चिन्ह भी हो सकते हैं चिन्ह का मतलब किसी के भी गुण हो सकते हो पर उन दूसरे के गुणों से किसी दूसरे को हम पहचान सकते हैं यही बात हुई थी और इन लोगों ने जो कहा है उसके आधार पर मैंने कहा ठीक है उसको लिंग रूप में ले लीजिएगा उसको जीवात्मा के स्वाभाविक गुणों के रूप में मत लीजिएगा ऐसा बोला था चलिए कोई बात नहीं अब बोलता हूं अब बोलता हूं मेरा कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। है है तो में? में कारण रूप में रहता है क्योंकि इसको देख करके ही तो सुख उत्पन्न होता है इसको देख करके ही तो दुख उत्पन्न होता है यही बात लड्डू हाँ लड्डू में फिर आप कैसे उस किसी को दुखी करती है आपके हाँ तो मेरे से आप बात कर लीजिए मेरे कोई आपत्ति नहीं है कि इस टेबल को देख करके मेरे को तो सुख हो रहा है आपको तो दुख हो रहा है ठीक है ना इसका मतलब है मैं अपने ज्ञान से इसमें से सुख ले रहा हूँ आप अपने ज्ञान से इसमें से दुख ले रहे, ले रहे हैं हाँ तो उत्पन्न कर रहे हैं आपत्ति नहीं ये बन रहा है मेरे को अच्छा ठीक है आत्मागत यानी दुख आत्मा में रहता है ये आपका प्रश्न कथन है ना दर्शन कर क्या करता है, उसने आत्मा के लिए है देखो फिर इधर से उधर जाते हैं अब कहा वैशेषिक की बात कर रहे हैं फिर न्याय दर्शन में क्यों जाये अच्छा वो वहाँ गुण नहीं बताए वह लिंग बताए अभी तो आपको बताए लिंग गुण भी हो सकते हैं और उसके स्वाभाविक गुण भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते लेकिन पे ये मुझे नहीं नहीं ये आत्मा की, तो की सिद्धि आत्मा की सिद्धि में हमें कोई आपत्ति नहीं आत्मा की सिद्धि में वो सब लिंग बनते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है पर यह जरूरी नहीं है जितने भी लिंग बनते उसके अपने स्वाभाविक गुण हैं ये हम कहना चाह रहे हैं सुख दुख को अगर आत्मा के स्वाभाविक गुण मानेंगे तो फिर समस्या आएगी ना जब आत्मा के अंदर अपने आप में सुख है तो फिर उसको सुख को प्राप्त करने की जरूरत क्या पड़ रही है ले लेते अपने आप सुख जैसे मैं इच्छा कर रहा तो इच्छा बाहर से थोड़ा आती है मेरे अंदर है मैं इच्छा करता रहता हूँ मेरे अंदर प्रयत्न है प्रयत्न करता रहता हूँ ऐसे मेरे में सुख है तो अपना सुख लेता रहू ना बाहर से बाहर से सोचने की क्या जरूरत है अपने आप उत्पन्न करके जो योगी होते हैं क्योंकि मन अंदर मन है मन के अंदर भी सुख है दुख है तो, तो उत्पत्ति स्थल है वो इन साइड है इस बात से सुख दुख पर ज्ञान है ज्ञान सिद्ध करना स्वामी जी ने स्पष्ट एक वो भी नहीं मिली ज्ञान का है है वो सत्य सत्य को जानने वाला है। आत्मा तो आप मन से ज्ञान सिद्ध थे कर रहे <laughs> हैं ये आपका कथन नहीं, नहीं कह रहा है की मैं ऐसा सिद्ध कर रहा हूँ ये मन भी जड़ है उसमें जान रह सकता है अभी भी बोल रहा हूँ मैं जान का रहना और अनुभव करना अलग चीज है वो अनुभूति को लेकर के बोल रही हैं मैं कब कह रहा हूँ केवल अनुभव करता है मन अनुभव करता है रहना निवास स्थान कोई भी हो सकता है जड़ भी हो सकता है चेतन भी हो सकता है किसी के रहने से वो अनुभव करता है सोडाम कर रहे हैं अनुभव करने वाला मात्र चेतनात्मा है जब मन में ज्ञान रह सकता है वो जड़ है तो टेबल में ज्ञान के रहने में आपत्ति क्या हो रही है आपको ये तो आप न्याय की दृष्टि से कह रहे हैं कि संस्कार में रहता है, लेकिन ज्ञान ओरिजिनल फॉर्म में में तो आत्मा रहता है। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या है आपका कि जो बाढ़ से उत्पन्न होने वाला कार्य है ना वो कार्य जो उत्पन्न होता है वो आत्मा आत्मा में रहता हमें आपत्ति क्या हम मना थोड़ा कर रहे हैं नैमित्तिक तो रहेगा जब तक निमित्त रहेगा तब तक रहेगा निमित्त कटते हट जाएगा नैमित्तिक ज्ञान किसी निमित्त से आ रहा है ना वो निमित्त हट गया तो ज्ञान भी हट जाएगा इसलिए मेरे पास सारा ज्ञान थोड़ा रहता है निमित्त हटते ही ज्ञान हट गया जब तक संस्कार रहेंगे तब तक ज्ञान रहता है संस्कार हट गया जान भी नहीं रहा आप करती है है? तो ऐसा है आप पहले बातों को समझने का प्रयत्न करो मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है नहीं आए तो आप ना समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं आएगा ना हमने कन्फ्यूजिंग आप अपने आप कन्फ्यूज पैदा कर रहे हो ना आप आप संशय खुद उत्पन्न कर रहे हो हमने हमने क्या कहा कारण रूप में रहते ये बोला है या कार्य रूप में रहते ये बोला है इसका उत्तर दो कारण दोन रूप में रहते है ये ना, ना।, ना। कारण रूप में रहना अलग चीज है कार्य रूप में रहना अलग चीज है उत्पन्न पदार्थ जान उत्पन्न होता है वो कार्य रूप में किसी में नहीं रहता ना आत्मा में रहता है ना किसी और पदार्थ में रहता है जब उत्पन्न होगा तो जहाँ उत्पन्न होगा वहां रहता है आत्मा में रहता है तो में कैसे है? वो कारण रूप में है वहां पर कारण रूप में उसको रखने की क्या है? क्यों मिट्टी मिट्टी जो है मिट्टी में कारण रूप में घड़ा है हाँ, कारण रूप में नहीं उसमें अव्यक्त उसकी ठीक है, है, है आप अव्यक्त बोलो कारण बोलो एक ही बात है ना आप नाक को यहां से ना पकड़ करके यहां से पकड़ना चाहते हो पकड़ो मेरा कोई आपत्ति नहीं है पर मिट्टी में घड़ा अव्यक्त रूप में रहता नहीं रहता रहता है।, रहता है ना ऐसे ही मन में अव्यक्त रूप में जान रहता है इसमें क्या दिक्कत है दुख भी अव्यक्त रूप में रहता है सुख भी अव्यक्त रूप में रहता है जब उसको मैं व्यक्त करूंगा तो प्रकट हो जाएगा ये ये जो अव्यक्त व्यक्त तो भाषा है देखो अभी जब उधर इधर आते तो उधर चले जाते उधर आते तो इधर चले आते हो आप ही जब जब मैं कारण रूप में रहता है तो बोला आप नहीं कारण रूप में नहीं अव्यक्त रूप में रहता है जब मैं आपकी भाषा में बोलता हूं तो फिर उसका निषेध आप करते हो इसलिए कंफ्यूज तो आप हो मैं तो ठीक तो है आप कंफ्यूज ही रहे ना फिर कहते हैं जी आ, सांखे वाला कहता है कि अव्यक्त था, ये, था, ये, था, ये था। <laughs> था। ज्ञान जो तो नहीं है पूछ रहे थे ज्ञान का समवाही कारण तो क्या है तुम्हारा ठीक है ऐसा उत्पन्न होने से पहले कारण रूप में तो रहता है ना इस वस्त्र में कार्य रूप में रूप उत्पन्न हुआ ठीक है ना उत्पन्न होने से पहले कारण रूप में रहता है कारण के गुण कारण में रहते हैं ये नहीं पड़े अभी तक आपने कारण गुण कारणों में रहते हैं कार्य गुण कार्यो में रहते हैं पढ़े ना नहीं पढ़ा आपने बोलो आप, तो आप जड़ वस्तु जड़ वो जड़। जड़। चाहे चेतन हो उसको छोड़ दिया पहले सिद्धांत पर आ जाइए कारण गुण कारणों में रहते हैं कार्य गुण कार्यों में रहते हैं जब ज्ञान कार्य है उत्पन्न होकर के आता है तो आत्मा में उत्पन्न होकर के आता है हमें निषेध ही नहीं है और जब उत्पन्न होने से पहले कहाँ रहता है उसकी चर्चा हो रही थी जब उत्पन्न ही नहीं हुआ तो कारण रूप में तो कही तो रहेगा यह कारण रूप में नहीं रहता है जब कार्य उत्पन्न होता है तो उसको कारण के रूप में रहता है मानना पड़ेगा ना आपको बोलिए अब नहीं बोलते तो उसको आप इधर उधर मत जाइए केवल प्रश्न का उत्तर दीजिए अब इधर उधर जाएंगे समझेंगे नहीं पहले उसका मैं मना नहीं कर रहा हूं उसका मना नहीं कर रहा हूँ पहले ये बताइए कार्य जब उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होने से पहले कारण रूप में कहीं तो रहेगा इसका हाँ या ना उत्तर दीजिएगा बस अच्छा इधर उधर नहीं पहले बाद में अच्छा रहेगा बात बिल्कुल ठीक है द्रव्य उसमें सिद्ध सिद्ध होती होती है गुण में नहीं क्या के कारण रूप में मिट्टी थी रूप में रहते हैं आप ये कार्य गुण उत्पन्न होते हैं तो कार्य गुण जो है कारण के रूप में नहीं रहते हैं ये कहना चाहते हैं आप अभी आपको पकड़ में आ जाएगा ना आप जो कहना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है कार्य द्रव्य भी कारण के रूप में रहते हैं कार्य गुण भी कारण के रूप में रहते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है कारण लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान का वो तो ज्ञान का निमित्त ज्ञान आत्मा बनता है उसमें आपत्ति नहीं है पर सुख का समवाय कारण कौन होगा कारण सुख का कारण दुख का कारण निमित्त का निमित्त निमित तो बांध लिया आपने पर उसका कारण दुख का समवाही कारण कौन है तो वो आत्मा में होएगा तो को इधर उधर इधर उधर जाते हैं आप इधर उधर जाते प्रश्न पर नहीं रहते हैं आप और समय ऐसे ले जा रहे हो आप पहले निमित उस, निमित उस पर क्यों ऐसा आप क्यों बात करते हो नहीं नहीं मैं कंफ्यूज समझ आया मैंने पूछा अपने आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा कैसे चलेगा ठीक है हाँ जी चले हाँ जी कहां से चलेगा आपका कोई प्रश्न तो नहीं है हाँ जीचा सूत्र संख्या सतीच कार्य आदर्शनार्थ हाँ जी सूत्रार्थ आपने क्या लिखा वो बताइए पहले ज्ञान ज्ञान मान मान कार्य में क्या क्या सुख दुख को ज्ञान मानने पर सुख दुख को ज्ञान मान हाँ सुख दुख को ज्ञान मानने पर हम्म दुख को ज्ञान मानने पर यानी सुख दुख को ज्ञान से भिन्न न माना जाए भिन्न न माना जाए नहीं सुख दुख से ज्ञान को भिन्न ना माना जाए यही था ना प्रसंग प्रश्न प्र, प्रसंग क्या चल रहा है सुख दुख और ज्ञान अलग अलग है, अलग है तो सुख दुख से ज्ञान को अलग ना माने जाने पर ठीक है ना सुख और दुख को ज्ञान से अलग नहीं माना जाए उस स्थिति में जो सुख और दुख के जो कार्य है सुख और दुख से जो कार्य उत्पन्न होते हैं वो कार्य ज्ञान में ना देखा जाने से सुख का कार्य है मुख में प्रसन्नता दुख का कार्य है दुख मुख की दीनता ये कार्य है दीनता और प्रसन्नता ये सुख और दुख के कार्य हैं अगर ज्ञान को सुख दुख को ज्ञान ज्ञान को सुख दुख में ही माना जाए ज्ञान को अलग माना जाए अलग ना, अलग ना माना जाए तो ज्ञान के कार्य ऐसा देखना चाहिए जान होते ही मुख में प्रसन्नता देख होना चाहिए जान होते ही मुख में दीनता होनी चाहिए वो होती नहीं है सुख दुख जब होता है, तो यदि सुख-दुख का ज्ञान जी सुख दुख का यदि सुख दुख का सुख दुख का ज्ञान नहीं होता है तो तो यदि मेरे पास सुख का नहीं हो रहा है। तो सुख को है? सुख और दुख किस रूप में होते तो ज्ञान होगा ही है सुख होगने पर ध्यान होगा बिना जान के अनुभूति कैसे करेगा सुख की तो अभी तक ये सिद्ध किया है सुख अलग है दुख अलग ज्ञान अलग है आ, अलग, अलग अलग है एक ही नहीं है सुख और ज्ञान एक ही नहीं है सुख अलग है और ज्ञान अलग है नहीं पकड़ में आए आपको ठीक है बाद में देख लीजिएगा सुख की परिभाषा करते हैं अनुकूल सुख ही तो है अनुकूल अनुकूल जो होता है वो सुख है ज्ञान जो इधर उधर मत जाओ अनुकूल जो आत्मा के अनुकूल है वो सुख है आत्मा का जो प्रतिकूल है वो दुख है ये है जान, जान का का या लिखा कि ज्ञान ज्ञान वो है सुख सुख जब आत्मा का अनुकूल होता है सुख उस सुख का अनुभव करता है वो अनुभव ज्ञान है वो सुख का ज्ञान है वो दुख का ज्ञान है सुख होने पर सुख का ज्ञान होता है दुख होने पर दुख का ज्ञान होता है ऐसा ज्ञान तो सबका ही होगा ना अगर अगर आप ऐसा मानेंगे तो फिर आप उष्णता है उष्णता का ज्ञान हो रहा है तो आप ये कहेंगे कि उष्णता और ज्ञान एक ही है पकड़ में आ रहा है आपको हाँ यानी ये उष्णता है उष्णता एक गुण है और उष्णता का अनुभव भी होता है हाँ ये उष्ण है इसका मतलब ये थोड़ा है कि उष्णता और ज्ञान एक ही है ऐसा नहीं होता है प्रयत्न है प्रयत्न का भी अनुभव होता है क्या प्रयत्न और ज्ञान एक ही हो जाएंगे इच्छा हो रही है मेरे को इच्छा का भी ज्ञान होता है तो इच्छा और ज्ञान एक ही नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक गुण का ज्ञान होता है इतने मात्र से अब द्रव्य का ज्ञान होता है तो द्रव्य और ज्ञान एक ही थोड़ा होगा ज्ञान तो सबका होगा इसे सुख दुख का भी ज्ञान होता है ये बात है ठीक है हाँ अधुना सर्वांत कारणम परीक्षते सबसे अंत में कारणों की परीक्षा की जाती है हाँ जी क्या दिक्कत क्या रही है वो तो जाति के रूप में लिखा हुआ है हाँ? बोलिए कारणम इति द्रव्य कार्य समवायात कार्य में त्रिविदम भवति। कार्य तीन प्रकार का होता है द्रव्यम गुण कर्म द्रव्य के रूप में गुण के रूप में और कर्म के रूप में संज्ञा भेदा संज्ञा भेद से ये तीन प्रकार का कार्य होता है उसी को स्पष्ट किया कार्य द्रव्यम कार्य गुण कार्य कर्म तेषा कार्याम कार्यभूताम द्रव्य गुण कर्म नाम तेजाम कार्याम कार्यों का कार्यभूता नाम अर्थात तो उसी को ले कार्य स्वरूपों का कैसे हैं वो द्रव्य गुण कर्म द्रव्य गुण और कर्म के रूप में हैं उन तीनों का समवाया समवाय है समवेतत्वम विद्यमानता है समवेत संबंध उसी को स्पष्ट किया समवेत संबंध है या यूं कहिए समवाय संबंध है अथवा ऐसा भी कह सकते हैं अविनाभाव संबंध अविनाभाव संबंध है, है। कार्य समवाय उसको कार्य समवाय समवायता कारी का समवाय कार्य का होना कार्य का होना यानी कार्य किसी में रहता है किसी में समवेत रहता है किसी में विद्यमान रहता है किसी में संबंधित रहता है कार्य किसी में रहता है, हाँ जी कारण हाँ, किसी में रहता है, प्रश्न चल रहा है कार्य हाँ कार्य द्रव्य कार्य गुण कर्म, यह कार्य किसी में रहता है कारण में रहता है समस्या क्या हो रही है इधर उधर क्यों जाते हो कार्य किसमें रहेगा कारण में रहता है कार्य गड़ा है किस में रहता है कारण में रहता है मिट्टी में रहता है क्या समस्या आ रही है कार्य गुण ठीक है ना कार्य गुण द्रव्य में रहता है कर्म वो भी कार्य है वो भी किसी में रहता है ऐसा किस में रहता है द्रव्य में रहता है इसलिए कहा द्रव्य द्रव्य में रहते हैं सब तो so, ka ka से समवायत कार्य समवायत कार्य का समवेत होने से कार्य का द्रव्य में समवेत होने से द्रव्य ही कारण होता है ऐसा इसका अभिप्राय है गुण गुण से होता है। तो जो कार्य है, hmm. वो कारण में रहता है hmm. में रहता है। नहीं यही तो कहना जितने भी कार्य है वो सब द्रव्य में रहते हैं यही तो सूत्र कहना चाहता है इधर जितने भी कार्य है ठीक है ना द्रव्य में, रहें। में रहेंगे अभी आप है ना? में रहे वो जो है, सुनो पहले वो कारण यहाँ द्रव्य को लेकर के बोला जा रहा है प्रसंग के अनुसार देखो ना इधर उधर क्यों जाते प्रसंग से अट कर के मत जाओ प्रसंग द्रव्य का चल रहा है तो द्रव्य के साथ में जोड़ के चलिएगा हाँ जी तो कार्य समवायात कारणम इति व्यवहार प्रयोग तो द्रव्य में कारण का व्यवहार प्रयोग होता है ठीक है द्रव्य भवती ये सारा का सारा व्यवहार द्रव्य में होता है न अन्यत्र गुने कर्मनी व स्पष्ट कर दिया है ये जो व्यवहार है ये कार्य द्रव्य कार्य गुण कार्य कर्म ये ये सब कारण द्रव्य में ही होता है न कर्म में न गुण में तस्मात कारणम तस्मात इसलिए समवायात कारणम समवाय होने से समवेत होने से यानी विद्यमान होने से द्रव्यम कारणम द्रव्य ही वहां पर कारण बनता है अर्थात समवाय कारणम द्रव्यमेव। स्पष्ट कर दिया समवाय कारण द्रव्य ही होता है तो ये समवायि कारण किसका कार्यद्रव्य का कार्य गुण का और कार्यकर्म का स्व कार्यम प्रति स्वकीय कार्यद्रव्यम कार्य गुणम कार्यकर्म प्रति यथा तंतव पटस्य अब कह रहे हैं ये कार्यद्रव्य समवायि किसका होता है स्व प्रति अपने कार्य के प्रति समवायि होता है स्वकीय कार्यद्रव्यम उसका अपना कार्यद्रव्य द्रव्य कार्य कार्यकर्मा कार्यकर्म के प्रति यथा तंतवा पटस् जैसे पटका तंतु जो है ये समवायि है पट कार्य द्रव्य है तो कार्य कार्यद्रव्य पट से तंतव समवाय कारण सब सही ऐसा रसादे कोई फल है सेव फल है या जो भी फल है रसादी का संवाय कारण है पाद गमन से पाद पैर पैर में होने वाला जो गमन क्रिया है उसका समवाय कारण पांव है आगे क्या लिखा है हस्ता हस्तो हस्तो आदान आदा आदानस्य ऐसा है हाथ जो है तो। लेने रूपी क्रिया का समवायि कारण है मुसलम उत्पणस्य मुसल जो है उत्सेपन क्रिया का संवाय कारण है तो इस प्रकार से ये सब संवाय कारणम संवाय कारण बनते हैं स्पष्ट हो रहा है कारणमि द्रव्य कार्य समवायाथ सूत्रार्थ कार्य का द्रव्य में समवेत होने से या कार्य द्रव्य में समवेत होने से द्रव्य समवाय कारण होता है या द्रव्य मात्र समवाय कारण होता है ऐसा लिख सकते कार्य द्रव्य में समवेत होने से द्रव्य मात्र संवाय कारण होता है तथा और भी एक कारण बताया जा रहा है द्रव्य के संवाय कारण होने में बोलिए संयोग आद वा और संयोग से भी द्रव्य कारण सूत्र में द्रव्य इसका अनुवर्तन इस सूत्र में आता है सूत्र में द्रव्य कारण संयोग, संयोगा द्रव्य कारण कारण विधा चेरे सूत्र में जो वा है ये जो वा ये आया हुआ है कारणांतर विधान अन्य कारण को बताने के लिए आया है अथवा चकार के अर्थ में आया है यूं भी कह सकते हैं। पकड़ में आ रहा है रविशंकर जी कार्य समवायात द्रव्ये द्रव्य समवाय कारण मिथि कार्य समवायात कार्य का समवेत होने से द्रव्य में ही समवाय कारण का व्यवहार होता है तथा और संयोग आदापी संयोग से भी द्रव्य कारण मित्र व्यवहारो बहुत द्रव्य में कारण का व्यवहार होता है क्योंकि संयोग भी द्रव्य में समवेत रहता है पकड़ में आ रहा है संयोग भी द्रव्य में ही समवेत रहता है पहले आ चुका है संयोग विभाग द्रव्य में ही होते हैं ठीक वो नहीं इधर उधर मत जाओ संयोग जहां भी होता है द्रव्यों में होता है वियोग जहां भी होता है वो द्रव्यों में होता है तो संयोग आद्यापि संयोग से भी पता लगता है द्रव्य में ही कारण का व्यवहार होता है संयोग द्रव्य में रहने के कारण से द्रव्य में ही समवाय कारण का व्यवहार होता है संयोग मात्र द्रव्य में रहता है ये याद रख लीजिएगा समवाय अभावात कलु असमवाय कारणम अब यहां से ये गड़बड़ लिखा है यहाँ समवाय अभावात कलु असमवाय कारणम यहाँ समवाय का अभाव होने से द्रव्य जो है असमवाय कारण बनता है ये कहना चाहते हैं यहाँ समवाय अभावत के लिए, तो नहीं के लिए ना, ना, ना आगे पढ़ो पता लगेगा ना समवाय अभावात तत्खलु असमवाय कारणम यथा घटम प्रति चक्रस्य से अस्त्य संयोगात खलु चक्रम अस्तो असमवाय कारणम ये गलत लिखा हुआ है हाँ मतलब बीच बीच में तो ठीक है जहां जहां द्रव्य को असमवाय कारण बता रहे हैं वो गलत लिखा है ये कहना चाह रहे हैं यथा घटम प्रति घड़े के प्रति घड़े की उत्पत्ति के लिए चक्रस् अस्त्य व संयोगात चक्र का भी संयोग होता है अस्त हाथ का भी संयोग होता है तो चक्र और हाथ का जो संयोग है उस संयोग से ये पता लगता है कि चक्रम हस्तो असम कारणम चक्र और हाथ जो है असमवाई कारण है ये कहना चाह रहे हैं ये गलत लिखा है निमित्त कारण है चक्र और हाथ ये सब निमित्त कारण बनते हैं संयोग अगर कहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है ऐसा नहीं है वो तो देखो ना आगे जो देखो यदवा द्रव्य कारणमारो दिविधो अब यदवा करके जो लिख रहे हैं उसको तो देखेगा हाजी अच्छा एक छूट गए क्या हाँ पटम प्रति तुरी संयोगा तुरी भवती असमवाई कारणम तुरी क्या कहते हैं पता है? तुरी, ये है नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। पटमती वो, वो जो ऐसा ऐसा होता है ना जो ऐसा चलता है लकड़ी लकड़ी का वो है पटम प्रति पट पत कहते तो वस्त्र है ना वाद्यंत्र कहां से लिया है हाँ जी हाँ ताना बाना जिससे होता है ना वो उसका संयोग होता है ना इधर लाना उधर लाना संयोग हाँ जी हाँ जी उसके संयोग से वस्त्र बनता जाता है अब कह रहे हैं यदवा द्रव्य कारणम व्यवहारो द्विविधो भवती हाँ उसको हा? ये दें दें में <संथा> <संथा> कोई बात नहीं वो द्रव्य को भी असमवाय कारण मानते हैं ना ये <संथा> मुख्य बात ये है द्रव्य को असमवाय कारण मान करके चल रहे हैं इसलिए ये आ रही बात यदि द्रव्य कारणम व्यवहार द्रव्य में कारणम यानी द्रव्य कारण बनता है द्रव्य में ही कारण का व्यवहार होता है यह दो प्रकार से हो सकता है कार्य समवायाच कार्य का संवेद होने से संयोग से ऐसे दो प्रकार से मानना चाहते हैं ये प्रथमं प्रथमम समवाय कारणम उत्तरम असमवाय कारणम पहला वाला समवाय कारण है बाद वाला असमवाय कारण है जी ये कहना चाहते हैं यदवा इस सूत्र का अर्थ ऐसा कर लिया जाए कि द्रव्य कारण मिति व्यवहार द्रव्य में कारण का जो व्यवहार होता है वो दो प्रकार से होता है यानी द्रव्य दो प्रकार से कारण बनते हैं कुछ द्रव्य समवाय कारण बनते हैं कुछ द्रव्य असमवय कारण बनते हैं ये कहना चाहते हैं अथवा कुछ क्या मतलब वो द्रव्य समवाय कारण भी हो सकता है असमवाय कारण भी हो सकता है ये इसका अभिप्राय है हाँ तो ये गलत ही है ना पूरा पढ़ लो ना पता लगेगा तत्र तर प्रथम समवायि पहले वाला समवायि कारण है बाद वाला बादलाय कारण है अब कह रहे हैं संयोगाद्वा संयोगाद्वा तु द्रव्यावाद ते व्य आचार्य तो कहते हैं संयोगाद और संयोग से भी द्रव्य कारणत्व द्रव्य में कारणत्वता प्राप्त होती है क्या असमवाय कारणत्व असमवाय कारणता और यह वैकल्पिक वैकल्प है विकल्प से मान सकते हैं द्रव्याद अन्यत्रापि अर्थात द्रवित द्रव्य भी बनता है और भी बनते हैं द्रव्याद अन्यत्रापि द्रव्य से भिन्न और भी यानी गुण कर्म भी असमवाय कारण बनते हैं तस्या उसकी तस्तत्त उत्कृष्टता होने से त्रे व्य और उस बात को लेकर के आगे के सूत्रों में बताएंगे सूत्रकार अतः एव अत्र वब्द प्रयुक्ता इसलिए यह व शब्द का प्रयोग किया है यानी वैकल्पिक बताने के लिए नहीं बताएंगे नहीं बता ही दिया ना और क्या बताएंगे यो आगे बताएंगे नहीं अब समझने का प्रयत्न करो ये वो ये कहना चाहते हैं द्रव्य समवाय कारण भी बनता है और असमवय कारण बनता है जो असमवाय कारण बनता है वो वै... वैकल्पिक बनता है यानी द्रव्य भी बनता है द्रव्य से अन्यत्र गुणकर्म भी बनते हैं और जो गुण कर्म बनते उनके लिए आचार्य आगे बताएंगे गुणकर्म के बारे में ना कि द्रव्य के बारे में अब पकड़ में आ गया मान चल है कि द्रव्य तो होता ही हाँ तो कर बता आगे बताएंगे ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ यही कहना चाह रहा हूं मैं पकड़ में आ गया परंतु कार्य समवायात द्रव्य सम्वाय कारणत्वम नित्यमेव। परंतु यह है कार्य संवायात ऐसा जो पहला सूत्र है उस सूत्र से स्पष्ट है कि द्रव्य में ही समवाय कारणत्व को नित्य रूप में मानना चाहिए तस् द्रव्याद अन्यत्र असंभवाद इति विवेक यानी द्रव्य को ही असमय कारण मानना चाहिए बाकी असंवय कारण तो वैकल्पिक है द्रव्य होता भी है नहीं भी होता है लेकिन समवय कारण तो द्रव्य को ही मानना चाहिए क्योंकि द्रव्य से अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता हाँ असमवय कारण द्रव्य के अतिरिक्त और भी मिलता है इसलिए इसमें विकल्प है ये कहना चाहते है। जो भी हैं हाँ तो जी बीच में कुछ सही भी आएगा ठीक है कोई फात नहीं हाँ जी आ, जो पति में खड़े तो समय कारण है हाँ, और जो चार रही रही, निमित हाँ, चार कारण कारण है तो है ये अथवा क्या तो है। क्या कह रहे हैं चार जो है हाँ, कारण कारण कारण कारण कारण। कारण है। है। है है? है है निमित्त नहीं? नहीं तो का का संयोग है लिखा हुआ का तो शुरू में कि के केवल के के और, और कर्म ही होता है द्रव्यों कभी नहीं हो सकता। वो अलग बात है ये कहना चाह रहे हैं की समवाई जो चाक डंडा आदि है ये संयोग कारण, कारण है निमित्त कारण है तो मैंने सुनो पूरी बात बीच में क्यों बोलते हो ये समवाही कारण है या निमित्त कारण है या असमवा कारण है तो मैंने उत्तर दिया है निमित्त कारण है तो उनका प्रश्न है ये असमवाय कारण क्यों नहीं होते ठीक है ना तो मैंने उत्तर दिया है गढ़े की उत्पत्ति में संयोग को ही असंवाय कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति में किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति में संयोग ही असंवाय कारण होता है तो का नहीं हो नहीं जी, फिर तो कहा नियम बना लेते हैं ना ये असमवाही कारण कौन होता है संयोग होता है। तो ये के कर्म होते हैं द्रव्य नियम कर्म तो होते हैं पर यहां द्रव्य की उत्पत्ति में बिना संयोग के द्रव्य नहीं बन सकता है इसलिए उस संयोग को वहां असमवा कारण बना क्योंकि कार्य की उत्पत्ति जो है ना कार्य का निकटवर्ती जो साधन है जिसके बिना नहीं हो रहा है कार्य वो तो संयोग संयोग अटाते ही कार्य अट जाता है तो वह विभाग विनाश का कारण बन रहा है और संयोग उस द्रव्य की उत्पत्ति में कारण बन रहा है अब सुनो पहले पूरी बात तो जब वो द्रव्य उत्पन्न हो रहा है संयोग के कारण से उत्पन्न हो रहा है इसलिए उसको कारण बना है आप कहेंगे क्या बिना चाक आदि के उत्पन्न नहीं हो सकते बिल्कुल नहीं हो सकते फिर उनको कारण क्यों नहीं मानते मानते हैं फिर उनको क्या कारण मानेंगे उनको निमित्त कारण मानेंगे क्योंकि निमित्त कारण भी तो बनाना पड़ेगा ना निमित्त तो बहुत हो सकते हैं निमित्त कारण बहुत हो सकते हैं ये प्रश्न उठते इसलिए आपको ये बोलना चाहिए कि और कर्म असम कारण बनते। उसका तो वो वो तो, ही है, वो तो है ही वो तो है ही उसमें कोई आपत्ति नहीं, नहीं। बाद में, बाद वाली बात है वो बाद वाली बात है सहयोगी असम कारण होता ही और ऐसा होता है द्रव्य ही सहयोगी असमी कारण होता है ऐसा कोई नियम कोई नियम नहीं है क्योंकि द्रव्य की उत्पत्ति में संयोग ही होता है जहाँ भी द्रव्य की उत्पत्ति करते रहो वहाँ संयोग ही होता है बिना संयोग के द्रव्य की उत्पत्ति होती नहीं है बिना और तो इसलिए उसको निमित्त कारण माना जा रहा है ना माने क्यों असमवाही कारण इसलिए नहीं मान सकते द्रव्य कहीं असमवाही कारण नहीं मानता वो तो पहले आ चुकी वो बात लिखा नहीं में आ, में तो तो तो ये गलत है हैं ऐसा, ऐसा है द्रव्य द्रव्य समवाई कारण होते हैं द्रव्य समवाई कारण भी होता है जिससे घर का उत्पन्न है मिट्टी समवाही कारण है द्रव्य है हैं का संयोग समय कारण कारण है है तो स्थिति में में उत्पत्ति अच्छा मतलब आप ये कहना चाहते हैं उस कार्य की उत्पत्ति में अनेक असमवा कारण होते हैं तो उसका प्रमाण दो अनेक हो सकते हैं असमवाही कारण नहीं मैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना पहले आपको समाधान देना है हो सकता है नहीं हो सकता है तो आप कह रहे हैं हो सकता है तो कोई आपत्ति नहीं हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है प्रमाण तो आपको देना होगा ना प्रमाण तो क्योंकि वहाँ पर यह कहा कि ये समवाही कारण है और ये असमवाय कारण है बाकी जितने भी बचते हैं निमित्त कारण होते हैं काल दिशा और भी जो भी साधन होते हैं उन सबको निमित्त कारण मिल गया तो ऐसे ही वो भी चाक दंड आदि भी सब निमित्त कारण है तो हैं भी उसको भी असमवा कारण मानो ना फिर जब आप मानते हैं तो फिर तो सारे असमवाही कारण बनेंगे इसलिए निर्धारण कर रहे हैं न जिसके बिना वो द्रव्य कार्य नहीं बन सकता का, यानी कार्य बन गया उससे पहले जो कुछ है संयोग उस संयोग के कारण से वो इकाई के एक के रूप में आया है वो संयोग उसका निकटवर्ती कारण है भी भी वो वो तो गधा भी संयोग कारण है <laughs> उसको उसको थोड़ा कहेंगे मतलब घड़े की उत्पत्ति <laughs> में गधा भी कारण है <laughs> तो फिर वो निमित्त कारण है उसका सहयोगी है वो सहयोगी कारण है जिसके होने पर जो ना हो उसको मुख्य कारण माना जाता है तो कार्य की उत्पत्ति में बिना संयोग किए क्योंकि संयोग के उपरांत ही तो कार्य द्रव्य आया तो द्रव्य कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में जो निकटवर्ती है उसी को कारण माना जाता है वो दूर वाले को कारण नहीं माना जाता है पर वो दूर वाले भी उसके लिए निमित्त तो बन रहे हैं इसलिए उसको निमित्त कारण बना ऐसा प्रमाण यही तो है जब बता दिया तो यही प्रमाण है सर हर चीज के लिए प्रमाण है तो आप तो आप अपना प्रमाण दीजिए ना हमने जो बताया उसको जब तो तो स्वीकार नहीं कर रहे, आप बता रहे नहीं बता रहा। तो मैंने ब... आप आप दूर है दूर है जिसके बिना जो नहीं हो सकता है वो है तो इसलिए उसको निमित्त माना है ना भाई उसको तो तो आप उसको आप मानेंगे तो एक ही असमवाही कारण होता है तो बहुत सारे कारण होते तो फिर वहां पर बताने चाहिए क्योंकि निमित्त तो बहुत होते हैं तो समवाही कारण एक बताया है ऐसे असमवाय कारण एक बताया है जैसे समवाही कारण द्रव्य होता है बताया है ना समवा कारण ए... द्रव्य होता है तो बन गया ऐसे असमवा कारण जो है गुण होता है कर्म होता है अगर वो जो गुण है जिसके कारण से द्रव्य कार्य उत्पन्न हुआ है कार्य के पूर्ववर्ती जो भी होता है वो असमवाय कारण होता है वो उसको मान लिया अब वो दूर है वो दूर वाला भी कारण बन रहा है फिर उसको क्या मा, माना जाएगा समवाय कारण का निर्धारण कर लिया असमवा कारण का निर्धारण कर लिया है तो बच्चे में जितने भी होते हैं वो निमित्त तो होते हैं उनको फिर आप रप, आप वो भी असमवाही कारण मानो ये कैसे होगा कारण तो बन चुके हैं उसके बाद फिर दोबारा उसको असमवा क्यों बनाना चाहते हैं उसको निमित्त तो बनाने में आपत्ति क्या रही है आपको वो तो सिद्धांत बताए ना समवाही कारण तो द्रव्य हो गया तो द्रव्य हो। द्रव्य हो। क्या हो नहीं तीन तो नहीं, तो नहीं है ना यहाँ द्रव्य को तो माना नहीं है नाव्य कारण एक एक कारण बन गया ये तो भाई द्रव्य एक बार समवा कारण बन गया फिर वो द्रव्य असमवा कोई भी द्रव्य कोई भी द्रव्य नहीं बन सकता वो फिर से ऐसे ही ऐसे ही माना जाता है <laughs> क्यों का मतलब क्या होता है माना जाता है प्रमाण नहीं प्रमाण यही प्रमाण है जो परंपरा भी प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान एक प्रमाण है इतिहास प्रमाण है शब्द प्रमाण है प्रमाण है इसमें क्या दिक्कत है हाँ जी आगे चले किसका हाँ तो विदाना, विदाना तो, आ, तो कोई बात नहीं संयोग सूत्रार्थ अवयवों के, के संयोग, हाँ? संयोग? अवयवों के संयोग द्रव्य में समवेत होने से अवयवों का संयोग द्रव्य में समवेत होने से द्रव्य ही समवाय कारण होता है अवयवों का संयोग द्रव्य में समवेत होने से द्रव्य ही समवायी कारण होता है वो कोई बात नहीं संयोग होने से कर लो उसमें क्या आपत्ति है बोल रहे हैं द्रव्य निमित्त कारण होता है यानी है या फिर निमित्त कारण होता है ऐसा ही परंपरा में चला है परंपरा से बता रहे ब्रह्म मुनि जी बता रहे नहीं बरम, सारी परंपरा ब्रह्ममुनि जी की नहीं है ना केवल ब्रह्म की परंपरा थोड़ी है सबकी परंपरा है किस परंपरा जी, जी? हो सकता है क्या द्रव्यम वैशे परम्परा का है एक व्यक्ति ने लिखने से उसकी बात को स्वीकार थोड़ा किया जाएगा सब लोगों ने नहीं लिखा है ना जितने भी भाष्यकार लोगों ने लिखा है जितने भी भाष्यकारों ने लिखा है तो पता जी? आ, जी, हाँ जी हाँ पढ़ लेना देख लेना आप कुछ भी बना करके करो तो नहीं हम भाष्य का किया, चलो समझता भाष्यकार का वचन ऐसा है भाष्यकार का वचन नहीं दे रहा हूँ परंपरा वैशेषिक की जो परंपरा है ना उस परंपरा में जो सूत्रों की संरचना है ऐसा कहीं पर भी नहीं आया कि द्रव्य होता है ऐसा को किसी भी सूत्र में नहीं आया है किसी भी सूत्र में ऐसा आया है? नहीं, है, कि नहीं होता है, तो नहीं आया है वो नहीं है जब वो द्रव्य समवाय का असमवाही कारण नहीं होता है फिर वो, वो नहीं होता है कहने की जरूरत नहीं होती है ईश्वर ईश्वर एक ही है हाँ, एक ही ईश्वर है बस हो गया ये तो कहा ना एक ही है। के है। भाई तरवाई एक, तरवाई एक एक उदाहरण दे रहा हूं मैं जैसे ईश्वर एक ही है तो जरूरत नहीं है वो अनेक नहीं होते हैं ऐसे कहने की जरूरत नहीं अगर कहे कहे तो कह भी सकता है लेकिन नियम नहीं बना सकते भी ऐसा कहना ही चाहिए जो कल्पना नहीं ज्ञान यह है कि क्योंकि ये ये जैसे द्रव्य समय कारण होता है ये बता दिया गुण कर्म असमय कारण होते हैं, ये बता दिया या इससे अपने आप सिद्ध होता है कि द्रव्य नहीं होता है अगर होता तो बता देते पढ़ो ना सूत्रों को पढ़ो पता लग जाएगा द्रव्य को समवय कारण बता दिया आगे असमवय कारण को बता रहे हैं फिर बचा हुआ निमित्त कारण को बता रहे हैं असमवय कारण जो बता रहे हैं गुण और कर्म को लेकर के बता रहे हैं सूत्र उससे स्पष्ट होता है कि द्रव्य असमय कारण नहीं होता है अगर होता तो बताते सूत्रकार आगे पढ़ो ना पता लग जाएगा तो दो चार सूत्रों में ही तो कारण कारण प्रक्रिया तो चला रहे यहां पर तो अद्रव्य अपी अपी को अटाना द्रव्य असमवाय कारण व्यवहार जो द्रव्य नहीं है उसमें असमवाय कारण का व्यवहार होता है तत्व प्रथमं कर्मणि दर्शेती सूत्रकार उस असमवाय कारण को पहले कर्म में दिखाते हैं सूत्रकार बोलिए कारणे समवायात कर्मा कर्माणि भवंती असमवाय कारण आर्म जो है असमवाय कारण बनते हैं परंतु न स्वतंत्री साक्षात व्यण कर्म तो बनते हैं पर स्वतंत्र रूप से नहीं हाँ हाँ जी होता है संयोगी द्रव्य की उत्पत्ति की बात हो रही थी वहां पर हाँ इधर उधर मत जाओ पहले समझ लो इस बात को ना क्या चाहते हैं मैंने ये नहीं कहा कि संयोग ही केवल असमवाय कारण होता बाकी नहीं होता ये नहीं कहा द्रव्य की उत्पत्ति में द्रव्य रूप की कार्य की उत्पत्ति में संयोग असमवाय कारण होता ये बात कही हाँ जी यही संयोग अभी भी वही बता रहा हूँ मैं द्रव्य की उत्पत्ति में अगर असमवाही कारण कोई बनता है तो वो संयोग ही बनता है कोई उदाहरण प्रति पूरा प्रारंभ में नहीं पड़ी कारण प्रक्रिया को यहाँ पर भी बताएंगे ना संयोग विभाग बेगानाम यहाँ पर भी बताएंगे छोड़िएगा उसको ये पढ़िएगा ना पता लग जाएगा कर्मानी बवंती असमवाय कारण परंतु न स्वतंत्री साक्षात्वा स्वतंत्र नहीं है साक्षात नहीं होते किंतु वस्तुतः संयोग विभाग कारणानि जी परंपरा वेगा वस्तुतः वास्तव में तो संयोग विभाग वेगा नाम कार्या नाम। जो संयोग रूपी कार्य है विभाग रूपी कार्य है या वेग रूपी कार्य है इन कार्यों का इन कार्य गुणों का कर्म जो है कारण कारन बनते हैं संयोग विभाग वेगा कारणे द्रव्ये समय और ये संयोग विभाग और वेग जो है ये कारण द्रव्य में विद्यमान रहते हैं त्रव कारणे द्रव्ये उसी कारण द्रव्य में कर्मा अपि समय कर्म भी समवेत होते हैं तत्र कारणे द्रव्ये कर्म समवायत। उस कारण द्रव्य में कर्मों का समवेत होने से समवाय संबंधेन नर्तमान समवाय संबंध से वर्तमान होने से कर्मा खलु अपि कर्म जो है परंपरया परंपरा से कारणानि असमवायि कारण होते हैं द्रव्यों के समवाय कारणम तु तंतु प्रवृतिक द्रव्यमेव। समवाय कारण तो तंतु आदि जो पदार्थ हैं द्रव्य वही होते हैं तत्कार्यव्य से पटादिक उसका जो कार्यद्रव्य पट है वस्त्र है उसका वो समवाय कारण होता है तंतु तथा संयोगादि गुणा कर्मनामची और संयोगादि गुणों का और कर्मों का भी वो तंतु जो है समवायि कारण होते हैं इस प्रकार सूत्रार्थ कर्म के कारण में समवेत होने से कर्म के कारण में समवेत होने से परंपरा से कर्म असमवाय कारण होते हैं समवाय कारण होते हैं ठीक है अथा गुणे असमवाय कारण व्यवहारम दर्शेती गुण में असमवाय कारण का व्यवहार दिखाते हैं बोलिए तथा रूपे तथा उसी प्रकार से जिस प्रकार से कर्म के विषय में असमवाय कारण बताया है उसी प्रकार से रूपे अर्थात रूपाद रूपादि में रूपरस स्पर्शेश रूप के संदर्भ में कलु असमवाय कारण व्यवहारो अस्ति, असमवाय कारण का व्यवहार होता है रूपाधिकम असमवाय कारणम भवती रूप आदि गुण असमवायि कारण होता है किसके कार्य रूपादिक कार्य रूप के वस्त्र में जो कार्य रूप है उसका असमवाय कारण तंतु में स्थित रूप कार्य कारण रूप है तंतु में स्थित कारण रूप वस्त्र में स्थित कार्य रूप के असमवाय कारण है यह तो ये अवयवी द्रव्य कार्य क्योंकि जो अवयवी द्रव्य है जो कि कार्य है अवयविनो तरवीनो द्रव्य उपी अवयवी द्रव्य का कारण कारन अवयव अवयवद्रव्य अवयव द्रव्य है एको अर्था एक अर्थ है कारण द्रव्य एक अर्थ है उस एक कारण द्रव्य में समवेद होने से दोनों कारण एक कारण द्रव्य में समवेद होते हैं कारणिक अर्थ समवाय कारण आपने पढ़ा ना कारणिकार्थ समवाय कारण उसको कहते हैं दो कारण एक ही में संवेद होते हैं एक समवाय कारण और एक असमवाय कारण समवा कारण एक ही कारण द्रव्य में समवेद होने से उसको कारणकारवायिकारण कहते हैं जो पीछे आपने पढ़ा है हाँ कारण प्रत्याशक्ति उसी को कहना चाह है है तो रहे हैं यहां द्र। पर तो कह रहे हैं द्रव्य कारण द्रव्य कारण द्रव्यम अवयवी रूपी जो कार्य द्रव्य है उसका कारण द्रव्य जो है एकम वो एको अर्थ एक अर्थ है समानाधिकरण समान अधिकरण है दो कारणों का एक ही कारण द्रव्य समान अधिकरण है दो कारणों का द्रव्यों का नहीं दो कारणों का एक ही कारण द्रव्य समान अधिकरण है यानी दोनों धर्मों का अधिकरण एक है ये इसका अभिप्राय है क्या मतलब दो ही होता है तीन किस लिए ऐसा नहीं है असमवा कारण को बताना है ना कारण को बताने के लिए एक समवाय कारण और एक कारण एक ही पदार्थ में समवेद है ऐसा दोनों जो कारण है समवेद है कारण कारण द्रव्य में तो इसलिए एक ही पदार्थ में समवेद जो दो कारण है उनमें से एक कारण कार्य में आने वाले कार्य का असमय कारण बनता है ऐसा तो कह रहे हैं समानाधिकरणम वो एक अर्थ जो है कारण द्रव्य वो समानाधिकरण वाला है रूपाधिकस्या किसके लिए रूपाधिकस्या अवयव द्रव्य अवयवी द्रव्य च से अवयवी द्रव्य रूपाधिका नूप एकाधिकरण में जो कारण बना हुआ है अवयव द्रव्य उस अधिकरण वाले कारण द्रव्य है उसमें द्वयो अपि समवायत दोनों ही समवेत होने से एक समवाय कारण समेत है और एक रूप समवेद है असमवाय रूपी रूप समवेद है समवाय संबंध सम्मंदा, संबंधात उस एक ही द्रव्य में दोनों का समवाय संबंध होने से कारणस्तम रूपाधिकम कारण में स्थित रूप है वो असमवाय कारणम भवती असमवाय कारण होता है किसके लिए कार्य रूपाधिक अवयवी द्रव्य स्थित अवयवी में स्थित रूप का कारण में स्थित रूप असंवाय कारण होता है ये यह यहां तक बता दिया अन्यो व्याख्या मार्ग इसी सूत्र का एक दूसरा व्याख्यान किया जा रहा है दूसरी व्याख्या की जा रही है कार्य रूपाधिक अवयवी द्रव्यम समवायि कारणम कार्य रूपाधिक जो कार्य में जो रूप आया है उस रूप का समवायि कारणम अवयवी द्रव्यम अवयवी द्रव्य है उदाहरण लीजिएगा वस्त्र है वस्त्र में जो सफेद रूप आया है इस सफेद रूप का संवाय कारण कार्य द्रव्य है यह कहना चाहे अवयवी द्रव्यम संवाय कारणम कार्य रूपाधिक कार्य रूप का संवाय कारण अवयवी द्रव्य है तेना उस कारण से अर्थात अवयवी न उस अवयवी के द्वारा उस अवयवी रूपी द्रव्ये न उस अवयवी रूपी द्रव्य के सह साक्षात एक ही अर्थ में किस अर्थ में अवयवाक्य अवयरूपी अर्थ में अधिकरण उस आधार में, में कार्य रूपादिक समेती कार्य रूपादि समवेत रहता है यथा अवयवी द्रव्य समवेति जिस प्रकार से अवयवी द्रव्य कारण द्रव्य में समवेत रहता है ऐसे ही कार्य रूप भी समवेत रहता है तथा अवयवी रूपाधिक समवेति, वैसे अवयवी का रूप भी समवेत रहता है ये तो अवयवी द्रव्यस्य कारणम अवयव द्रव्यम अवयवी द्रव्य का जो कारण है वो अवयव द्रव्य है एवं अवयवी रूप से जिस प्रकार से अवयवी का कारण अवयव है ऐसे ही अवयवी का जो रूप है उस अवयवी का जो रूप है वो अवयवों का रूप कारण है उसको कहना चाह रहे हैं जैसे अवयवी द्रव्य कारण अवयव द्रव्यम् अवयवी द्रव्य का कारण अवयव द्रव्य है एवं इसी प्रकार से अवयवी रूपस्य अवयवी रूप का जो कारण है वो अवयव अस्ति अस्थयों का रूप है तयव रूपाक अवयवे समवेते फिर कह रहे तूपाधिकम अवयों में जो रूप है वो अवयवों में रहता है अवयवे वर्तमान सद एवं रूपादि को गुणों अवयविनी वर्तते अंत में उपसंगार के रूप में कहा जा रहा है अवयवे वर्तमान सद अवयव में रहता हुआ रूप गुण अवयविनी वर्तते अवयवी में आता है अवयव में रैता हुआ जो रूप है वो अवयवी में आता है इसलिए कह रहे हैं कारणीकारत समेतत्व न कारणिकार्त समतत्व से अर्थात एक ही अर्थ में दो कारणों की विद्यमानता होने से कारण गुणपूर्वक न कारण गुणपूर्वक होने से कार्य गुण प्रादुर्भाव कार्यों में गुण उत्पन्न होता है इति हेतु इस हेतु से रूपादि को गुणों रूपादि गुण असमवायि कारणम असमवाय कारण तो सबसे पहले द्रव्य को समवायि कारण बताया है फिर कर्म को बताया है फिर गुण को बताया है यह कारण एक को लेकर के बताया अब कार्येकार्त प्रत्याशक्ति को लेकर के बता रहे सूत्रार्थ अच्छा सूत्रार्थ लिख लीजिएगा कर्म के समान कर्म के समान रूपादि गुणों में कर्म के समान रूपादि गुणों में असमवाय कारण का व्यवहार होता है रूपादि गुणों में असमवाय कारण का व्यवहार होता है दो कारण एक ही वस्तु में विद्यमान होने से ये कारण समवायत करते हैं। दो कारण एक ही वस्तु में विद्यमान होने से दो कारण का मतलब एक समवाय कारण एक असमवाय कारण समवाय कारण भी कारण अवयों में रहता है और असमवाय कारण भी कारण अवयों में रहता है तो दो कारण एक ही वस्तु में विद्यमान होने से जी पकड़ में आ रहा है उदाहरण वस्त्र का रूप वस्त्र का रूप कार्य है इस वस्त्र रूप का संवाय कारण वस्त्र है वस्त्र तंतुओं में रहता है ठीक है वस्त्र संतुओं में रहता तो वस्त्र क्या है संवाय कारण है किसका इस रूप का तो संवाय कारण भी तंतु में रहता है और इस वस्त्र रूप का असंवाय कारण भी तंतुओं में रहता है ठीक है तो दोनों कारण एक पदार्थ में रहते हैं इसलिए इसको कहते हैं कारण एक कार्थ आगे देखिए अन्यच्च और बोलिए कारण समवायात संयोगह पटसे असमवाय कारण ऐसा इसका वाक्यशेष है संयोग असमवाय कारण संयोग असमवाय कारण होता है किसका वस्त्र का और ये सूत्र अपने आप में प्रमाण है कि द्रव्य का असंवाय कारण संयोग ही होता है ठीक है जी हाँ द्रव्य की उत्पत्ति में संयोग असंवाय कारण होता है कारणेशु खु समवायत। समवायात सूत्र में आया था जी? कारण हाँ। कारण भी होता है। हाँ। किसका? हाँ। किसका हाँ। परंपरा से परंपरा से सीधा सीधा तो होता नहीं है रूप जो का था। का। वो तो रूप असमवाही कारण है आप समझे नहीं ना आप समझते नहीं क्या क्या बताया जा रहे इधर उधर जाते आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं अभी कन्फ्यूज <laughs> क्यों होते हो किसका कारण है कार्य का द्रव्य का नहीं बताए इधर उधर क्यों जाते हो रूप कार्य इधर इधर उधर मत जाइएगा देखिए रूप को कार्य बताए ना कार्य रूप का असमवाय कारण कारण रूप है रूप कार्य का रूप कार्य का असमवाय कारण अलग है और द्रव्य कार्य का असमवाय कारण अलग है दोनों को क्यों मिक्स करते हो आप इधर आते तो उधर चले जाते हो उधर आते हो, तो, इधर आते हो ऐसा नहीं करो बोला ना कि सही कोई प्रमाण है इसलिए उन्होंने ढूंढ के लाया आ, करके फिर गलत ले आए चलिए तो जो आ, जो वस्त्र है आ, क्या? जो है आ, है आ, है इसमें रूप गुण क्या जो वस्त्र है है है वस्त्र रूप गुण अनुदित देखो कहा जा, जा रहे है देखो आप बताइए वस्त्र में जो रूप है ये असमवाय कारण है किसका किसका <laughs> आपको पकड़ में आ रहा है दीपा जी क्या भूल कर रहे हैं नहीं नहीं नहीं ये कह रहे हैं वस्त्र का रूप असमवाय कारण है किसका कार्य रूप का उसी का वही कारण बनेगा इसका मतलब रूप है वो कारण है इसका। इस कार्य द्रव्य का कारण रूप गुण कारण है कार्य द्रव्य का ऐसा होता है वहाँ पर ये कार्य सफेद है इसका कारण क्या है इस कार्य कौन है द्रव्य कह रहे हैं या रूप कह रहे हैं कार्य द्रव्य वस्त्र देखो ये कार्य द्रव्य है इसका असमय का नाम है समय का क्या है नहीं नहीं हैं हैं मतलब आप आप, आप हतप्रभ हो, हो रहे हो हा? हा? और और बिना मतलब के बोल रहे हो <laughs> नहीं समझ नहीं रहे ना अब आप उनको उत्तर देना कुछ तो कहना है और तो कहते जा रहे हो भाई आप इधर उधर क्यों जाते हो आप कार्य रूप को बताते जा रहे हो और कारण द्रव्य को बता रहे हो और कारण द्रव्य को बताते हो कार्य रूप में आ रहे हो दोनों हुए कुछ मिले हुए हैं हम कब मना कर रहे हैं लेकिन जिसको लेकर के बोल रहे हो ना दृढ़ रहो ना कभी इधर उधर लाते हो उधर की इधर ऐसे कैसे ला सकते आप हाँ जी इसलिए एक बार समझ लो वस्तु स्थिति क्या है क्या कहना चाह रहे हैं ये स्पष्ट है लिखा हुआ है द्रव्य समवाय कारण है गुण और कर्म असमवाय कारण है और पट का संयोग असमवय कारण होता है ये लिखा है चले अगर पट का संयोग असम कारण होता है तो आपने मिट्टी के तो का कारण तो वही संयोग ही तो बता रहा हूं वो तो मिट्टी का जो संयोग है मिट्टी के अवयवों का संयोग ही तो असमवय कारण बन रहा है ऐसे वस्त्र का जो असमवा कारण बन रहा है वो तंतुओं का संयोग बन रहा है जैसे वहां मिट्टी का संयोग है या तंतुओं का संयोग है ऐसा तो जहां भी असमवाय कारण बन रहा है द्रव्य का वो संयोग ही बनता है हाँ जी तो कह रहे हैं संयोग असमवाय कारण बहुत कारणेशु खु अवयवेश समवायात कारण अवयों में संयोग समवेत होने से यथा पटसया जिस प्रकार से वस्त्र का पट कारणेश तंतुषु समवेतवाद स्पष्ट कर दिया वस्त्र के कारण तंतुओं में संयोग विद्यमान होने से संयोग असमवय कारणम साक्षात अस्ति संयोग जो है असमवय कारण सीधा सीधा है तंतुषु संयोग साक्षात दृश्यते ही और ये स्पष्ट दिखाई देता है कि तंतुओं में संयोग दिखाई देता है अत्र संयोग कारणवर्ती गुणों संयोग जो है कारण में रहने वाला गुण है न तो कार्यवर्ती कार्य में रहने वाला गुण नहीं है संयोग जो है कारणों में रहता है तस्मात्न समवायाद उक्त हेतु इसलिए कारण में समवेद होने से ये इस हेतु को कहा गया है तो यह है कारण संवायात का संयोग ये संयोग कारण में में कार्य पटस्याण हम्मयोग जो है ये वस्त्र कार्य में संयुक्त तो है नहीं ये संयोग किस में कार्य वस्त्र में नहीं नहीं अवयव में ना संयोग अवयों में संयोग होने पर ही तो आपको वस्त्र के रूप में दिख रहा है वस्त्र तो कार्य है ना वस्त्र वस्त्र कार्य कार्य है। आ, है। भी तो वो तंतुओं में है तो वो तंतुओं में है संयोग ऐसा है यहाँ कारण भी और कार्य भी है इसलिए आप उसको अलग नहीं देख पा रहे हैं तो आपको बुद्धि से देखना है ठीक है ना ये बुद्धि से देखना है ना बुद्धि से ही आपको समझना है क्योंकि कारण भी वहीं पर है कार्य भी वहीं पर है तो सब गुले मिले हैं तो आरोपित कर रहे हैं आप कारणों के संयोग को आप कार्य में आरोपित कर रहे हैं ऐसा नहीं है वो कारण कारणों में संयोग होने पर ही तो कार्य के रूप में आया है ये बुद्धि से ही तो आपको बुद्धिगम्य है ये कारण है <laughs> अदस्मिन <laughs> तभी दिख रहे हैं ना वो तो है मतलब वो आप वो एक कार्यों में संयोग दिखा रहे हैं ना तो एक और कार्य बना रहे हो सीधी सी बात है और कार्य कहा से दिखाएंगे आप वस्त्र का वस्त्र कहां दिखा रहे हो आप वस्त्र तो एक ही है मैं मैं और कार्य कार्य दिखा रहा एक ही है, है। चलिए आप आप, आप, हाँ। आप अन्य मनस को रहे चलिए कहा सूत्रार्थ कारण द्रव्य में कारण द्रव्य में संयोग के समवेत होने से कारण द्रव्य में संयोग के समवेत होने से कार्य द्रव्य का संयोग असमवायी कारण बनता है संयोग असमवाय कारण बनता है कारण द्रव्यों में संयोग के वर्तमान होने से कार्य द्रव्य का संयोग असमवाय कारण बनता है सच संयोग और वह जो संयोग है और भी एक बताया जा रहा है बोलिए कारण कारण समवायाचा कारण के कारण में वर्तमान होने से भी संयोग असमवाय कारण बनता है कारण के कारण में नहीं का <laughs> मूल वो मूल की बात है या मूल आदमी मूल की बात नहीं है हाँ जी ठीक <laughs> है कोई बात नहीं यानी इधर का उधर लगाने में आप कुशल हो ना हाँ जी क्वचित संयोग कारणस अपि समित संयोग कहीं कहीं संयोग जो है कारण के कारण में समवेत होने से भी असमवाय कारण बनता है बहुवती असमवाय कारणम अब उदाहरण से समझाया जा रहा है कारण के कारण में वर्तमान कैसे उसको उदाहरण से समझा रहे यथा तूल पिंडे तूला राशव विमाणम तस् कारण तस्य कारणम तूल पिंडा तूलपिंडा तूलराशिर्वा तूलपिंडे पिंडे रूई का जो गोला है उसमें अथवा तूला राशि राशि यानी रूई का बहुत बड़ा ढेर रूई का ढेर हो या रूई का एक गोला हो उसमें महत्वम अर्थात महत्परिमाण विद्यमाने तो महत्व एक गुण है महत् परिमा तूलपिड का जो कारण है समवाय कारण कौन तूलपिंड रुई का गोला अथवा तुल राशि रूई का ढेर वो समवाय कारण है किसका महत् परिमान का कहा तूल पिंडस्य तूल राशे कारणस्य कारणम समवायि कारणम तुलावयवा इस बात को समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे तूलपिंड तूल राशे रूई का गोले का अथवा राशि का कारणस्य कारणम उस कारण का कारण अर्थात संवाय कारण कौन है तूलावयवा रूई के अवयव या तूलांशवा रूई के अंश पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं का मह, महत परिमान है ना महत परिमान का कारण है गोला गोला ठीक है ना तो महत् परिमान यानी यहां बड़ा दिख रहा है ना ये जो महत परिमान आया है वो महत परिमान किसमें है गोले में ठीक है ना तो एक कारण हो गए ना अभी समवा कारण का जो कारण इधर उधर मत जाओ मेरे को बोलने दीजिएगा उस समवाई कारण का जो कारण है रूई के अंश वो भी तो कारण है रूई के अंश के कारण से तो पिंड बना है महत का कारण हो गया पिंड और पिंड का कारण हो गया रूई के अंश ये कहना चाह रहे ये है कारण का कारण अब पकड़ में आ रहा है ये कहना चाहते हैं तो कहते हैं कारणस्य कारणम कारण कारणम संवायि कारण समयि तूवय के अवयव तूलांशव यूक अंश तेषु कारण भूत उन कारण स्वरूपिके अवयो में समवे समवेता विद्यमान तेजाम शिथिल संयोग उनका जो शिथिल संयोग है हाँ जी हाँ जो ढीला जला संयोग है यानी रू के बहुत बहुत अंश हैं, वो जो ढीला संयोग है वो जो संयोग है उसको कहना चाह रहे हैं वो संयोग उस संयोग का असमवय कारण है स एस संयोग वह ये जो संयोग है कारणस्य कारणे कारण कारण के कारण में समवेद होने से भवती असमवाय कारणम असमवाय कारण होता है महतूलपिंड महत, महत परिमाणस ये जो महत तूल पिंड का या महत् परिमाण वाले का ठीक है महत परिमाण में जो संयोग है उस संयोग का वहां श में रहने वाला जो संयोग है वो असमवाय कारण है ऐसा दीपा जी पकड़ में आ रहा है, जो पुटे -पुटे में संयोग है वो कारण उस पिंड में जो संयोग है उसका पिंड में भी तो संयोग है ना उसका हाँ बंडल का हो पिंड कहो एक ही बात है ठीक है प्रभुलाल जी स्पष्ट है तो हा जी का कारण हो गया हा जी हा जी सच्चा है संयोग वह संयोग सूत्रार्थ लिखिएगा कारण के कारण में समवेत होने से कारण के कारण में समवेत होने से भी संयोग असमवाय कारण होता है ठीक है अच्छा अच्छा और बोलिएगा संयुक्त समवायात, समवायात अग्ने वैशेषिकम अब यह स्पष्ट आ गया है समा समवाय कारण बता दिया असमवाय कारण बता दिया ठीक है अब बचा कौन है निमित्त कारण जितने भी बचे सब निमित्त कारण होते हैं पहले समवाय कारण बताया।, बताया फिर असमवाय कारण को बताया कर्म को बताया फिर उसके बाद गुण को बताया अब बचा केवल निमित्त कारण है तो उदाहरण सहित समझाया है संयुक्त समवायात अग्नि वैशेषिकम अग्नि जो है वैशेषिक कारण होता है पीछे आया था ना प्रारंभ में कहीं आया था तो आपको ये निकल निकलवा करके बताया था ना ये हो तो सकता जो भी आया होगा हाँ भूमिका, भूमिका में आया होगा हाँ अग्ने वैशेक अग्नि खलु वैशेक समवायी असमवायी कारणत्वाभ्यां विशिष्ट भिन्न कारण निमित्त भवति। अग्नि जो है वैशेषिक कारणता को प्राप्त होता है अर्थात समवायी असमवायी कारणत्वाभ्यां समवायि और असमवायी कारणों से विशिष्ट, भिन्न कारण कारणता को प्राप्त होता है वह निमित्त कारणत्वती उसको निमित्त कारण कहते हैं अग्नि निमित्त कारणम कारण अग्नि जो है निमित्त कारण बनती है किसके पाकज धर्मानाम नाम रूपादि इत्यर्थ जो पाकज धर्म है यानी पकने पर जो धर्म आते हैं वो कौन से धर्म रूपादि नाम रूपादि रूप रस गंध स्पर्श इन रूप रस गंदादी का ये अग्नि निमित्त कारण कथम कैसे कहते हैं संयुक्त समवायात। संयुक्त समवेत होने से अर्थात अग्नि घटफलादीसु तूपादीना समेतवादात कहते हैं अग्निना संयुक्त अग्नि से संयुक्त घटफलादिषु जब अग्नि से संयुक्त घड़ा या फल आदि होते हैं उस स्थिति में तद नाम उसमें आने वाले रूपादी है उन रूपादियों का समवेतत्वात समवेत होने से तेषाम अग्नि निमित्त कारणम तेषाम रूपादि नाम उन रूपादी का वो अग्नि निमित्त कारण है क्यों समवेतत्वात उनके साथ युक्त होने से इसलिए संयुक्त समवेद का है इसको जब अग्नि उन द्रव्यों के साथ संयुक्त होता है तब वो अग्नि निमित्त कारण बनती है संयुक्त समवाय संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ होने से जुड़ करके विद्यमान होने से किसके साथ द्रव्य के साथ जैसे घड़ा रूपी द्रव्य है फलरूपी द्रव्य है उसके साथ जब अग्नि जुड़ जाती है तो संयुक्त हो गए संयुक्त होकर के वहां रहने के कारण से इसको कहते हैं संयुक्त समवेता अग्नि हां अग्नि ठीक है बनने के बाद नहीं बनते समय तो रहती है ना तो तो तो वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हमेशा वह रहेगी ये नहीं कहना चाह रहे जब वो उसके साथ संयुक्त तो होती है अग्नि तब वो कारण बनती है ये कहना चाह रहे कारण थी जब बनके तैयार हो गए उसके कारण थी उसके संयुक्त हुए भी ना वो, वो, उसमें वो रूप रस आदि नहीं आते हाँ जी वो निमित्त कारण वहां रहे कोई जरूरी नहीं है तब हाँ कुछ किसको बोलेंगे, को बोलेंगे।, को भी बोलेंगे।, कि बोलेंगे? को को रहने के कारण से बोलते ऐसा कोई नियम थोड़ा बन रहा है ऐसा तो ऐसा नहीं इधर उधर मत जाओ अब आप एक छुट गए तो दूसरा दूसरा छुट गया तीसरा अब इधर उधर क्यों जाते हो भाई कारण तो बने है ना ये थोड़ा कह ये थोड़ा कहना चाहते हैं ये नी, ये सिद्धांत थोड़ा बना चाह रहे हैं कि जो कारण बनता है उसको रहना है चाहिए वहां पर कर्म नहीं रहता है तो भी कारण बना है ना जी कारण बोलते हैं कि इधर उधर मत जाइए पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा जब का, कर्म कारण बनता है तो वह रहता है क्या नहीं रहता है, नहीं रहता है ना फिर भी कारण बना है ना बना था भैया ये, ये था क्यों क्यों ले आए बीच में फिर का जब बोलते ना जब बना था तब बोलेंगे जब ये प्रयोग नहीं हो रहा है जब प्रयोग हो रहा है तो इस प्रयोग में कर्म उसके पीछे कारण है ये कहेंगे व्यवहार में यही बोलेंगे ना आप ऐसा कह रहे हैं अब अब तो है ही नहीं इसलिए था बोलो और था बोलेंगे तो दूसरी एक भ्रांति उत्पन्न होती है <laughs> अब भ्रांति में क्यों लाते हो आप इधर उधर क्यों जाते हैं आप ये सीधी सी बात बनो कर्म असमवाय कारण है बस जी, जब बन हाँ। तो गया कौन है, मिट्टी। हाँ। मिट्टी है तब तो बोले वो रहता है इसलिए बोलेंगे उसमें कोई आपत्ति नहीं है ये भी कारण रहा ऐसा है उसमें है और था में उसको लेकर के भ्रांति और नई भ्रांति मत उत्पन्न कर नई भ्रांति क्यों उत्पन्न करते हो आप हाँ जी हाँ जी आगे चलिए कांतक हुआ जडेशु, कालो, हाँ जी जड़ेशु कालोपी कारणं बहती जड़ों में काल भी एक कारण होता है कारणे न काला पीछे आया था हाँ जी क्या निमित्त कारण होता है काल हाँ इसमें क्या दिक्कत है दिशा काल आकाश ये सब निमित्त कारण बताए ना इति अध्याय में ये बात कही गई होने से वैशेषिकमेव वैशेषिकमेव अत्र अत्र स्यात् कहते हैं कार कलित्तकार वैशेषिक कोई या निमित्त कारण के रूप में अप, अजी दूसरे निमित्त कारण के रूप में अन्यथा ही भाष्य कार्य कल्पित दूसरे भाष्यकारों ने एक अलग व्याख्या कर दी है यानी निमित्त कारण भी एक है और एक वैशेषिक कारण भी एक दूसरा कारण है अपरनामकम दूसरे नाम लेकर के अन्यथा ही भाष्यकार कल्पितम एक अलग कल्पना करके कहा है निमित्त कारणम उत्सूत्र निमित्त कारणम हम साधारणतः निमित्त कारण सूत्र से अतिरिक्त है वैशेषिक कारण एक और है और जो निमित्त कारण बोला जा रहा है वो सूत्रों में आया नहीं निमित्त कारण उत्सूत्रम कहो सूत्र से बाहर की बात है निमित्त कारण ऐसी व्याख्या उन्होंने की है पकड़ में आ रहा है यानी एक कारण होता है और एक असमवाय कारण होता है और एक वैशेषिक कारण होता है एक निमित्त कारण होता है और वो निमित्त कारण को सूत्र में नहीं पढ़ा है इसलिए उत्सूत्रम ये सूत्र से बाहर की बात है ऐसी कल्पना उन्होंने की है पर वो गलत किया है इतमेवा अन्यत्र संयुक्त समवेतेषु अयुक्तमेतेषु ज्ञादवान्चेत जीवात्मा परमात्माचा पर दया, निमित्तकारणम् इति उत्प्रेक्ष्यम्। कहते कहतेमे वी प्रकार से जैसे अग्नि को निमित्त कारण के रूप में काल को निमित्त कारण के रूप में बताया है ऐसा ही अन्यत्रुक्त समवेतेशु जहां जहां संयुक्त समवेत हो वहां पर ज्ञानादि गुणवान चेतना जहाँ ज्ञान आदि गुणों से युक्त चेतन संयुक्त होता है गढ़े की उत्पत्ति में मकान की उत्पत्ति में या और किसी के विषय में जीवात्मा हो परमात्मा हो अथवा उनके जितने ज्ञान गुण हैं वो सब निमित्त कारणम वो निमित्त कारण बनते हैं इति उत्प्रेक्ष्यम ऐसा समझ लेना चाहिए सूत्रार्थ अग्नि द्रव्य के साथ संयुक्त होने से अग्नि द्रव्यों के साथ या द्रव्य के साथ संयुक्त होने से नए गुणों की उत्पत्ति होती है के साथ से नए उत्पत्ति होती है नए गुणों की उत्पत्ति में अग्नि निमित्त कारण बनती है नए गुणों की उत्पत्ति में अग्नि निमित्त कारण बनती है ठीक है अदुना शास्त्राते सूत्रद्वेना शास्त्र से उपसंहार क्रिय हाँ जी क्या तो अग्नि दूसरे द्रव्य के साथ संयुक्त होने से अग्नि निमित्त कारण बनती है तो जो जो संयुक्त होगा, वो निमित्त कारण किसी, किसी की उत्पत्ति में उत्पत्ति को प्रसंग तो उत्पत्ति है नी हाँ, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी किसी की उत्पत्ति में जो कोई संवेद निमित्त कारण बनेंगे हाँ जी हाँ जी अब जैसे देखिए फिर फिर पर आ गया। मतलब वो वो तो तो तो हो चुके चुके हैं हैं हैं ना जिनकी चर्चा कर चुके उसको फिर क्यों ले रहे तो संयोग संयोग को बता दिया है तो कारण होता है फिर यहाँ क्यों उसको उठा रहे हो समवाय क्या होता है ये बता चुके हैं असमवा क्या होता वो है वो बता चुके हैं जो ब... पहले सुन लो पूरी बात को जो बता चुके हैं उसके बाद जो बचे हैं उन बचे हुए उनको लेकर के चर्चा चलाना है जो हो चुका है उसको वापस लाना नहीं इसमें हाँ वो तो उनका प्रसंग हो चुका है फिर वापस उनको ला करके फिर उनको क्यों जोड़ रहे हो यहाँ पर अब एक व्यक्ति को रोटी जितनी चाहिए तो दे दिया हा अब दूसरों को रोटी देना बाकी है और उनको दे रहा दादी इनको भी ले लो जी साथ में मेरे इनको क्यों ले साथ में इनको तो रोटी दे दे चुके हैं आगे आगे तो एक तुर्ण तुर्ण च्या च्या ऐसा है जैसे घड़ा है कच्चा घड़ा है जब उस घड़े के साथ अग्नि संयुक्त होती है तो उस घड़े में नए गुणों की उत्पत्ति होती है उस घड़े में जो नए गुणों की उत्पत्ति हुई है उन गुणों की उत्पत्ति में क्या कारण है ठीक है तो वहां पर बताया है कि अग्नि निमित्त कारण है ऐसा हाँ जी नए जो गुण आए हैं उन गुणों की उत्पत्ति में अग्नि निमित्त कारण है कुमार निमित्त कारण है दिशा निमित्त कारण है काल निमित्त कारण है जितने भी बचे हुए हैं जो कारण बन सकते हैं वो सब को निमित्त कारण में ले लिया है वो निमित्त कारण होता है हाँ जी, जी। जो संयुक्त समय होता है वो तो निमित्त कारण हाँ। घड़ा में तो अग्नि निमित्र में संयुक्त समय क्या है हाँ जी घटा घट में संयुक्त संवाय है इसका हम को नहीं नहीं। हाँ जी। है वस्त्र में संयुक्त संवाय क्या वहाँ जो भी वस्त्र के बनने में बने हुए वो सारे तो मशीन, मशीन है वहाँ विद्युत है विद्युत से अगर बनाते तो विद्युत है अथवा जो वो जो हाथ से जो बनाता है व्यक्ति वो व्यक्ति है और वो साधन है वो सारे तो हाँ। फिर देखो संयोग की जो चर्चा हो चुकी है ना फिर वापस क्यों ला रहे हो उसको संयोग तो कारण बन चुका उसको बता चुके हैं फिर वापस उस संयोग को क्यों ला रहे हो इसलिए दिमाग में बिठा करके चलिए एक कारण को बता दिया है उसी समय उसके बारे में सोचिएगा ना हो चुका है फिर समवाय कारण भी हो चुका है असमवाय कारण हो चुका है अब बचा केवल निमित्ती है अब जो भी बने बन रहे हैं वहां पर साधन जिनको अभी बोला नहीं है वो सब निमित्त कारण है चाहे कुमार है या मिट्टी को लाने वाला वो ट्रैक्टर है या जो भी साधन बन रहे हैं मिट्टी को लाने में या उसकी उत्पत्ति में जो जो भी साधन बने हुए हैं वो सब निमित्त कारण है कौन रूप हाँ लाल जो आया हाँ जी हाँ जी हाँ और उसका रूप का जो असमवाही कारण है वो खट है हाँ जी और रूप का असमवाही कारण क्या हो रूप का समवाही कारण मिट्टी में रहने वाला रूप वही गुण, आ, गुण? गुण। मिट्टी में रहने वाला गुण रूप हाँ ठीक है अब यहाँ पर जब चर्चा है संयोग जो रहेगा वो असमवाही कारण रहेगा द्रव्य के विषय में हम्म। लेकिन यहाँ पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि वो जो घट है कच्चा वाला घट है उसमें जो रूप उत्पन्न हुआ है उसका क्या है मतलब गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि गुण की उत्पत्ति का निमित्त कारण अथवा असमवायिक कारण क्या है तो अगर उस रूप की उत्पत्ति का हम हम हम अगर अगर अगर कारण देखें देखें तो तो तो संयोग क्यों क्यों नहीं हम की बात नहीं करते की बात चर्चा हो गई तो अगर यहां पर अगर हम रूप के लिए तो मतलब कौन से रूप जो अभी उत्पन्न हुआ रूप उस रूप की उत्पत्ति में संयोग कौन सा संयोग तो आपको बताना पड़े कौन सा संयोग की चर्चा कर रहे हैं आप तंतुओं का संयोग मतलब मिट्टी का संयोग को कहना चाह रहे हैं कौन सा संयोग अग्नि का जी। आ, संयोग को अगर मानना है तो ठीक है संयोग कारण बनेगा असंवाय कारण कोई आपत्ति नहीं है अगर आप जो नया गुण उत्पन्न हुआ है उस गुण की उत्पत्ति में जो संयोग है अग्नि का और उस द्रव्य के बीच में जो संयोग हुआ है उस संयोग को असंवाय कारण आप कहना चाहते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है हम स्वीकार कर लेते हैं उसमें तो निमित कारण है हाँ ठीक है चले अधुना शास्त्रांत सूत्र द्वय न उपसंहार क्रिय दो सूत्रों के माध्यम से संपूर्ण शास्त्र का उपसंहार किया जाता है यानी समापन किया जाता है। उपसंहार का मतलब समापन समापन किया जाता है बोलिए दृष्टानाम, दृष्ट प्रयोजनानाम, दृष्ट अभावे प्रयोगो अभ्युदयाय बहुत अच्छा सूत्र है अथातो धर्मम धर्म व्याख्याम ये पहला जो सूत्र है अथातो धर्मम धर्म व्याख्यास्यामा। इति धर्म व्याख्यान प्रतिज्ञा धर्म की व्याख्या करने वाली प्रतिज्ञा है यानी धर्म की व्याख्या करने वाला प्रतिज्ञा सूत्र है व्याख्यात असौ तत्वज्ञानाख्यो विशिष्टो धर्म विशिष्ट धर्म व्याख्यात व्याख्या की गई है धर्म क्या है पूरे शास्त्र में उस धर्म की व्याख्या की गई है तत्व और तत्वज्ञान स्वरूप वाली व्याख्या है और वो विशिष्ट धर्म है जिसको बता दिया है ये तो अभ्युदय निश्रेष सधर्म और जिससे अभ्युदय और निश्रेष की सिद्धि होती है उसको धर्म कहते हैं इति धर्मात् साध्यम प्रयोजन द्विविधम धर्म से सिद्ध होने योग्य जो प्रयोजन है वो दो प्रकार का है धर्म से सिद्ध करने योग्य प्रयोजन दो प्रकार का है एक अभ्युदय एक निश्रेयस अभ्युद्रेयस अभ्युदयो निश्रेयस अभ्युदय और निश्रेयस त्र दृष्टा कर्मना दृष्टफलता दृष्ट प्रयोजन अभावे दृष्टफल अभाव प्रयोग प्रयोजनम फलम अभ्युदया कहते हैं तत्र दृष्टान कर्म नाम। जो दृष्ट कर्म है यानी जो प्रत्यक्ष कर्म है दृष्ट फलताम जो दृष्ट फल को देने वाले कर्म है दृष्ट प्रयोजन अभावे अगर वो दृष्ट फल को नहीं देते हैं यानी इसी जीवन में वो फल नहीं देते हैं तो दृष्ट फल अभावे दृष्ट का फल ना मिलने पर यानी वर्तमान में फल प्राप्त ना होने पर वो प्रयोग के लिए होता है प्रयोग प्रयोजनम वो प्रयोजन के लिए होता है कैसे फलम अभ्युदया वो फल अभ्युदय के लिए होता है अर्थात आगे जाकर के उसका फल मिलेगा अभिमुखी भूताया जो अभिमुख स्वरूप वाला है वो फल यानी आगे मिलने वाला है अभिमुखी भूताया यानी आपको आगे उदय होने वाला है आया या उत्कर्ष के लिए है यह जन्मनी इस जन्म में यानी बाद में जाकर के मिलेगा अथवा परजनमनी वा अगले जन्म में मिलेगा ऐसा न ही अत्र फले अविश्वास कार्या इसलिए कर्म आपने किया है तो उस संदर्भ में फल में अविश्वास मत करो पता नहीं फल मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा मत सोचो बस कर्म करते जाओ हो सकता है आगे जाकर के मिले अथवा अगले जन्म में मिले पर मिलेगा अवश्य है तो जी यही सूत्र तो यही भाव यही होगा योजन अलग शब्द हो गया कोई बात नहीं ये तो संहार कर रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं हाँ जी सूत्रार्थ दृष्ट कर्मों का दृष्ट कर्मों का फल वर्तमान में न मिलने पर दृष्ट कर्मों का फल वर्तमान में न मिलने पर अभ्युदय के लिए आगे प्राप्त होने के लिए संचित होते हैं ऐसा समझना चाहिए क्यों ऐसा क्यों मानना चाहिए तो कहते हैं यत क्योंकि बोलिए तद वचना आमना, आमना, आमना इति ये भी हो रही है अत्र शास्त्रे यद आत्माद्रव्याण तदगुणकर्माण वैशेषिधर्माण विशिष्ट धर्म धर्मपदवाच्या तत्व व्याख्यानम कृतम् इस शास्त्र में अत्र शास्त्रे इस शास्त्र में यद जो आत्मादि द्रव्याम आत्मादि द्रव्यों के तदगुण कर्म उनके गुण और कर्मों के वैशेषिक धर्मा नाम वैशेषिक धर्मों के विशिष्ट धर्मों के विशिष्ट धर्म पदवाच्याम तत्वज्ञा विशिष्ट धर्म से कहे जाने वाले तत्वज्ञानों का व्याख्यानम् व्याख्यान कृतम किया है तत्र अविश्वास न, न भवितव्य उनमें अविश्वास नहीं होना चाहिए यह तो अत्र व्याख्यातस्य धर्म धर्मस्य से आश्रय क्योंकि यहाँ जो भी व्याख्या की गई है धर्म का धर्म का व्याख्यान किया गया है उसका जो आश्रय है खलु आमनाय आमनाय है इस शास्त्र में जिस धर्म का व्याख्यान किया है उसका आधार आमनाय यानी वेद है आमनाय कहते हैं वेद है तदवचनम धर्म प्रवचन शास्त्र अर्थात धर्म प्रवचन शास्त्र है धर्म को बताने वाला शास्त्र है वो वेद इसलिए वेद वेद प्रमाण है तस्मात धर्म प्रवचन शास्त्रात् वेद रूपी धर्म प्रवचन शास्त्र के होने से धर्म प्रवचन शास्त्रत्वात उसी को स्पष्ट किया है धर्म प्रवचन शास्त्र वेद के होने से आमना तस्य वेदस्य प्रामाण्यम उस वेद की प्रमाणिकता है अत्र वैशिष्ट्य दर्शने प्रामाण्यम कृतम इस वैशेषिक दर्शन में उस वेद की प्रामाणिकता है वेदा प्रमाणी कृत्य ही व्याख्यातो तो धर्म वेद को प्रमाण मान करके ही यहाँ पर व्याख्या की गई है संदेह अवसरो अत्र इति ना इसमें संदेह करना चाहिए शुभम समाप्तम शास्त्र अंत में लिख दिया उन्होंने विद्यार्थियों का शुभ हो कल्याण हो शास्त्र समाप्त हो गया ऐसा सूत्रार्थ वेद धर्म प्रवचन शास्त्र होने से वेद धर्म प्रवचन शास्त्र होने से वेद धर्म प्रवचन शास्त्र होने से वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक दर्शन में बताए गए तत्वों के संबंध में वैशेषिक दर्शन में बताए गए तत्वों के संबंध में वेद की प्रामिकता है वेद की प्रामाणिकता है ठीक है हाँ जी कब देंगे परीक्षा <laughs> नहीं देनी है हाँ जी छत ले छह सात नहीं अब दस दिन ले लीजिए मेरे कोई आपत्ति तो नहीं आप। आप आप है अब मेरे कोई आपत्ति तो नहीं तो है आप नहीं, नहीं नहीं आप करेंगे तो मेरा बहुत है। दस दिन ले लीजिए मेरे कोई दिक्कत नहीं ठीक है बोलो आज क्या है पंद, आज पंद्रह है ना और पच्चीस को क्या पड़ रहा है रविवार है क्या पच्चीस को हाँ हाँ तो आप शनिवार को परीक्षा दे दीजिए चौबीस को परीक्षा दे दीजिएगा और छब्बीस से फिर कक्षा शुरू प्रारंभ करते हैं उपनिषद ठीक है ठीक है छब्बीस से हाँ अगर आप छब्बीस को नहीं चाहते हैं तो सत्ताईस से शुरू करेंगे मतलब छब्बीस तारीख है ना छब्बीस जनवरी है ऐसा है कोई कई बार जो है सुबह सुबह वो टीवी में वो आता है ना उसका राष्ट्रपति भवन के सामने अच्छा दोपहर बाद होता है ठीक है ठीक बात है हाँ तो 26 से शुरू कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं दस दिन पर्याप्त है नौ दिन जी, मेरे कुछ कुछ छूट जाएगा क्या जी मेरे छोटे ये बहुत कौन से है उपनिषद का तो अब रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा हाँ? तो हाँ जी आप मेरे को पेनड्राइव दे देना पेन ड्राइव दे देंगे दे दे दे दे तो मैं आपको पेनड्राइव में दे दूंगा उसमें कोई बात नहीं है कार्यक्रम किसका किसका क्या कार्यक्रम <laughs> क्या कार्यक्रम है नहीं क्या अनुभव <कारिक्रा मैं? laughs> सुनना है वो तो सबके सामने सबके <laughs> अनुभव सबके सामने <laughs> <laughs> कोई बात नहीं ठीक है 24 को परीक्षा ओंकार ओ... को प्रणाम